उपनिषद शांक भाष्य हिंदी अनुवाद ब्राह्मण, तीसरा, इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाले इस ब्राह्मण का पूर्व ब्राह्मण से क्या संबंध है यहाँ तक अश्वमेध की गति फल बताने के द्वारा ज्ञान सहित कर्मों की मृत्यु रूपता की प्राप्ति रूप प्रागति बदलाई गई है अब आगे मृत्यु स्वरूपता के साधना कर्म और ज्ञान का जिससे उदय होता है उसका प्रकाशन करने के लिए उद्गीत ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है चंका पहले तो ज्ञान और कर्म का फल मृत्यु स्वरूपता की प्राप्ति बतलाया गया है किंतु उदगित ज्ञान और कर्म का फल मृत्यु स्वरूपता का अतिक्रमण बतलाया जाएगा अतः इसके फल का विषय भिन्न होने से यह पूर्वोक्त कर्म और ज्ञान के उद्गम स्थान को प्रकाशित करने के लिए नहीं हो सकता समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि उद्गीत का फल अग्नि एवं आदित्य स्वरूपता की प्राप्ति है पहले भी इनमें से कोई एक देवता हो जाता है इस वाक्य से यही फल बतला गया है यदि कहो कि मृत्यु से हो जाता है इतना कथन तो पहले की अपेक्षा विरुद्ध ही है तो यह बात भी नहीं है क्योंकि इस अतिक्रमण का विषय स्वाभाविक पाप का संग होना है यह स्वाभाविक पाप का संग रूप मृत्यु क्या है कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है किसके द्वारा उसका अतिक्रमण हो सकता है और किस प्रकार हो सकता है इन सब बातों को प्रकाशित करने के लिए यह आख्याय आरंभ की जाती है so, किस प्रकार देव और असुरों की स्पर्धा देवताओं का उदगीता संबंधी विचार लोक पहला प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे देव और असुर उनमें देव थोड़े ही थे और असुर अधिक थे इन लोगों में वे परस्पर स्पर्धा लगे उनमें से देवताओं ने कहा हम यज्ञ में के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करें द्वया, दो प्रकार के हो यह द्योतक निपात है वर्तमान प्रजापति के पूर्वजन्म में जो कुछ हुआ था उसे ही श्रुति ह शब्द से द्योतित करती है प्रजापत्या ऐसे जन्म में पुर्वृत्त घटित हुआ था उसमें होने वाले प्रजापति के पुत्र प्राजापत्य कहे गए थे वे कौन थे देवता और असुर अथ्यात अर्थात उसी प्रजापति के बाघादि प्राण इंद्र आदि नहीं किंतु उस देवासुरत्व कैसे माना जाता है किंतु उनका देवासुरत्व कैसे माना जाता है सब बतलाया जाता है शास्त्र जनित ज्ञान और कर्म से भावित जो प्राण है वे देवतनशील प्रकाश में होने के कारण देव है तथा तो वे प्राण ही स्वाभाविक प्रत्यक्ष एवं अनुमान जनित दृष्ट प्रयोजन वाले कर्म और ज्ञान से भावित होने पर असुर है अपने ही असुओ प्राणों में रमण करने के कारण अथवा सुर यानी देवों से भिन्न होने के कारण में असुर कहलाते हैं क्योंकि असुर गन, दृष्ट प्रयोजन वाले ज्ञान और कर्म की भावना से युक्त है इसलिए देवगण कानियस है कानियान ही कानियस है यहाँ कानियस शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय होने पर आदि स्वर की वृद्धि हुई है जैसे कि कानियस शब्द सिद्ध हुआ है तात्पर्य है कि देवगण कनयान अर्थात थोड़े ही है तथा असुरगण ज्यायान यानी अधिक है क्योंकि दृष्ट प्रयोजन वाली होने से प्राणियों की शास्त्र जनित कर्म ज्ञान प्रवृत्ति की अपेक्षा स्वाभाविक की कर्म ज्ञान प्रवृत्ति ही अधिकतर होती है। इसलिए प्रवृत्ति की अल्पता के कारण देवताओं की भी अल्पता है क्योंकि वह अत्यंत यत्न करने पर सिद्ध होने वाली है प्रजापति के शरीर में रहने वाले वे देव और असुर स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक शास्त्रजनित कर्म और ज्ञान से साध्य लोगों के निमित्त स्पर्धा डाह करने लगे दैवी और आसुरी वृत्तियों का उठना और दबना ही देवता और असुरों की स्पर्धा है कभी तो प्राणों की शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा वृत्ति है और जिस समय वह उठती है उस समय बुन्हीं प्राणों की दृष्ट प्रयोजन वाली अप्रत्यक्ष एवं अनुमान जनित कर्मज्ञान भावना रूपा आसुरी वृत्ति दब जाती है यही देवताओं का जय और असुरों का पराजय है तथा कभी इसके विपरीत देवताओं की वृत्ति दब जाती है और आसुरी वृत्ति का उत्थान होता है वह असुरों का विजय और देवों का पराजय है इस प्रकार देवताओं का विजय होने पर धर्म की अधिकता होने के कारण प्रजापति पद की प्राप्ति पर्यंत उत्कर्ष ऊर्ध्गमन होता है तथा असुरों की विजय होने पर अधर्म की अधिकता होने के कारण प्राप्ति पर्यत अधोगति होती है और दोनों की समानता होने पर मनुष्य की प्राप्ति होती है इस प्रकार असुरों दबे हुए उन उनके देवताओं ने क्या किया तो बतलाया जाता है कहते हैं असुरों से अभिभूत होते हुए उन देवताओं ने कहा क्या कहा अहो अब इस ज्योतिषमयज्ञ में उदगी द्वारा उदगीत नामक जो कर्म का अंगूत पदार्थ है उसे करने वाले प्राण के स्वरूप का आश्रय करके हम असुरु का अतिक्रमण करेंगे अर्थात असुरु का पराभव कर अपने शास्त्र प्रकाशित देवभाव को प्राप्त करेंगे इस प्रकार उन्होंने आपस में कहा उद्गीत कर्मरूप पदार्थ के कर्ता के स्वरूप का आश्रय ज्ञान और कर्म के द्वारा किया जा सकता है उसमें कर्म तो अदैता जपेत इस वाक्य द्वारा जिसका विधान करना इष्ट है आगे कहा जाने वाला मंत्रजप जप रूप है और ज्ञान तो वही है जिसका निरूपण किया जा रहा है चंका किंतु यह तो अभ्यारोह मंत्रजप की विधि का शेषभूत अर्थवाद है। ज्ञान निरूपण पर नहीं है समाधान यह बात नहीं है क्योंकि यह जो ऐसे जानता है ऐसा वचन है यदि कहो कि उद्गीत के प्रकरण में त्वया इत्यादि पूर्वकल्प संबंधी श्रुति होने से यह विधि विधिपरक है तो यह बात भी नहीं है क्योंकि यह उद्गीत का प्रकरण ही नहीं है उद्गीत का विधान तो अन्यत्र कर्मकांड में किया गया है, यह तो विद्या उपासना का प्रकरण है इसके सिवा अभ्यारोह जब अनित्य होता है क्योंकि प्राणवित द्वारा ही वह अनुष्ठान करने योग्य है और प्राणविद विज्ञान नित्यवत सुना गया है तथा यह प्राण विज्ञान लोगों के प्राप्ति कराने वाला ही है इस श्रुति से और प्राण तथा वागादि की शुद्धि और अशुद्धि बतलाई जाने से भी यह विज्ञान का ही प्रकरण सिद्ध होता है प्राण की उपास बतलाना अभिष्ट न होने पर प्राण की शुद्धि का प्रतिपादन करना और उसी के साथ जिनका उल्लेख किया गया है उन वागादि को अशुद्ध कहना संभव नहीं है इससे ही की निंदा द्वारा मुख्य प्राण की स्तुति अभिमत एवं युक्त युक्त जान पड़ती है मृत्यु को पार करने के प्रकाशित होता है मृत्यु को पार करके प्रकाशित होता है ऐसा इसका फल वचन भी है वाघादी को जो भाव की प्राप्ति है वह उनकी प्राण स्वरूपता की प्राप्ति का ही फल है शंका यहाँ प्राण की उपासना भले ही हो परंतु उसका विशुद्धि आदि गुणों से युक्त होना तो संभव नहीं है यदि कहो कि श्रुति प्रतिपादित होने के कारण ऐसा हो सकता है तो ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि श्रुति तो उपास्य होने के कारण उसकी श्रु के लिए भी हो सकती है समाधान ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि अर्थ के ज्ञान से ही श्रेय प्राप्ति होनी संभव है ऐसा ही लोक में भी देखा जाता है लोक में जो पुरुष अविरुद्ध अर्थ का ज्ञान रखता है वही अभिष्ट प्राप्त करता है और यदि अनिष्ट से बचता है विपरीत अर्थ के ज्ञान से ऐसा नहीं होता इसी प्रकार यहां भी श्रुति के शब्द से निकलने वाले अर्थ के ज्ञान से ही श्रेय प्राप्ति होनी संभव है विपरीत अवस्था में नहीं इसके सिवा उपासना का प्रतिपादन करने वाले श्रुति के शब्द से होने वाले विज्ञान के विषय के मिथ्या होने में कोई प्रमाण भी नहीं है श्रुति उस विज्ञान का कभी भी नहीं करती, अतः श्रेय प्राप्ति दिखाई देने से हम उसकी यथार्थता मानते ही है। क्योंकि इससे विपरीत मानने में अनर्थ की प्राप्ति देखी जाती है लोक में जो पुरुष वस्तु को विपरीत भाव से ग्रहण करता है जैसे पुरुष को स्थान अथवा शत्रु को मित्र समझता है वह अनर्थ को प्राप्त देख देखा जाता है यदि श्रुति से आत्मा ईश्वर और देवतादि का भी अयथार्थ रूप से ग्रहण होता तब तो लोक की तरह शास्त्र भी अनुर्थ प्राप्ति के लिए है ऐसी आपत्ति अवश्य हो सकती थी परंतु यह इष्ट नहीं है अतः शास्त्र उपासना के लिए यथार्थ आत्मा ईश्वर और देवता आदि को ही ग्रहण कराता है शंका नामादि में ब्रह्म दृष्टि देखी जाने के कारण तुम्हारा कथन का ठीक नहीं है नामादि का अब्रम्हत्व स्पष्ट ही है उनमें स्थाणु आदि में पुरुष दृष्टि के समान शास्त्र विपरीत ब्रह्म दृष्टि का ग्रहण करता देखा जाता है अतः शास्त्र से यथार्थ ज्ञान होने के कारण ही श्रेय की प्राप्ति होती है ऐसा कहना ठीक नहीं समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रतिमा के समान उनका ब्रह्म से भेदक ज्ञान रहता है स्थानु आदि में पुरुष दृष्टि के समान शास्त्र नामादि अब्रम्ह में विपरीत ब्रह्म दृष्टि का ग्रहण करता है यह तुमने ठीक नहीं कहा क्यों क्योंकि जिसे ब्रह्म से नामादि वस्तु का भेद रूप से ज्ञान है उसी के लिए प्रतिमादि में विष्णु दृष्टि के समान नामादि में ब्रह्म दृष्टि का विधान किया जाता है प्रतिमादि के समान नामादि का ज्ञान भी ब्रह्म के आलम्बन रूप से ही होता है नामादि ही ब्रह्म है ऐसा ज्ञान नहीं होता जिस प्रकार स्थानु का ज्ञान न होने पर यह स्थान नहीं है पुरुष ही है ऐसा विपरीत ज्ञान होता है नामादि नामादि में वैसी विपरीत ब्रह्म दृष्टि नहीं होती पूर्व किंतु इससे केवल ब्रह्म दृष्टि ही होती है वस्तुतः ब्रह्म है नहीं यही बात सिद्ध होती है प्रतिमा और ब्राह्मण आदि में विष्णु आदि देव और पितृ आदि दृष्टिया भी इसी के समान है सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि रगा में पृथ्वी आदि दृष्टि देखी जाती है अर्थात में पृथ्वी आदि विद्यमान वस्तु दृष्टियों का ही आरोप देखा गया है अतः उनसे समानता होने के कारण नामि में जो ब्रह्मादि दृष्टि है उनकी विद्यमान ब्रह्मादि विषयता सिद्ध होती है इससे प्रतिमा और ब्राह्मणादि में विष्णु आदि देव दृष्टि और पितादि दृष्टियों का भी सत्य वस्तु विषय खोना सिद्ध होता है क्योंकि गौणता तो मुख्य की अपेक्षा से होती है जिस प्रकार पंचाग्नि आदि में अग्नित्व की गौणता होने से मुख्याग्नि आदि का सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार नाम में ब्रह्मत्व की गौणता होने से मुख्य ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है इसके सिवा ज्ञान संबंधी वाक्यों की कर्मपरक वाक्यों से समानता होने के कारण भी यही सिद्ध होता है जिस प्रकार दर्श पूर्णमासादी क्रिया इस फल वाली है अमुक अमुक प्रकार से विशिष्ट, विशिष्टता वाली है और इस प्रकार से इस प्रकार से क्रम से उसके अंगों का प्रयोग होना चाहिए ये सब अलौकिक बातें जो प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय नहीं है किंतु यथार्थ है वेद वाक्यों से ही जनाई जाती है उसी प्रकार परमात्मा ईश्वर एवं देवतादि पदार्थ थूलत्वादी धर्मों से रहित एवं क्षुधादि से अतीत है तथा इस प्रकार के गुणों से शिष्ट है ये बातें वेद वाक्यों से ही जानी जा सकती है अतः अलौकिक होने के कारण वे सत्य ही होने चाहिए इसके सिवा क्रियार्थ वाक्यों से ज्ञान संबंधी वाक्यों का बुद्धि उत्पन्न करने में कोई भेद भी नहीं है उनसे परमात्मादि वस्तु विषय अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न नहीं होती ज्ञान वाक्यों द्वारा कोई कर्म नहीं होता, कर्तव्यता रूप से तीन अंशों वाली भावना अनुष्ठेय रूप से बतलाई जाती है परमात्मा एवं ईश्वरादि विज्ञान में वैसा कोई अनुष्ठेय कर्म नहीं होता अतः विज्ञान वाक्यों की जो से बतलाई गई है है है वह ठीक ठीक नहीं नहीं कहना क्योंकि ज्ञान वस्तु होता है। तीन वाली भावना सज्ञक अनुष्ठेय कर्म की अनुष्ठेय होने के कारण यथार्थता नहीं है तो फिर किस कारण से है श्रुति प्रमाण द्वारा ज्ञात होने के कारण इसी प्रकार परमात्मा विषय बुद्धि की यथार्थता भी अनुष्ठेय वस्तु विषय होने से नहीं है तो फिर किस कारण से है वेद वाक्य जनित होने से ही उसकी यथार्थता है। वेद वाक्य द्वारा ज्ञात वस्तु के यथार्थ सिद्ध होने पर यदि वह अनुष्ठेयत्व विशिष्ट होती है तो पुरुष उसका अनुष्ठान करता है और यदि अनुष्ठेय विशिष्ट नहीं होती तो उसका अनुष्ठान नहीं करता पूर्व पक्ष किंतु अनुष्ठेयत्व न होने पर तो वह वाक्य प्रमाण का विषय ही नहीं हो सकता अनुष्ठ न होने पर पदों का सहत होना भी संभव नहीं है होने पर ही उसे प्रकाशित करने के लिए पदों का मेल हो, होता है। इसे इस तरह इस प्रकार करना चाहिए इस प्रकार अनुष्ठेय परक वाक्य ही प्रमाण होता है कुरियात क्रिएत कर्तव्य मवेत सियात ये पांच विधि बोधक्रिया है ऐसे क्रियापदों में से किसी के भी न होने पर तो इसे यह इस प्रकार ऐसे सैकड़ों पदों के मिलने पर भी उनमें वाक्यत्व नहीं आ सकता अतः परमात्मा एवं वाक्य प्रमाण के विषय नहीं हो सकते यदि वे पदार्थ हैं तो किसी अन्य प्रमाण के विषय होंगे अतः वे या शास्त्र प्रमाण जनित है यह मानना ठीक नहीं सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि मेरू चार वर्णों से युक्त है इत्यादि में अनुष्ठेय न होने पर भी वाक्य देखा जाता है मेरू चार वर्णों से युक्त है इत्यादि वाक्य सुनने से मेरु आदि में अनुष्ठयत्व बुद्धि नहीं उत्पन्न होती इसी प्रकार परमात्मा और ईश्वर का प्रतिपादन करने वाले अस्थिपदयुक्त वाक्यों के पदों की विशेष विशेषण भाव से होने वाली सहति को भी कौन रोक सकता है पूर्व पक्षों किन्तु मेरू आदि के ज्ञान के समान परमात्मा के ज्ञान से तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए ऐसा मानना व्यर्थ है सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि परमात्मा ज्ञान का तो ब्रह्मवेत्ता प्राप्त कर लेता है उसकी हृदय गंथी टूट जाती है इत्यादि फल सुना गया है तथा उससे संसार के बीच अविद्यादि दोष की निवृत्ति भी होती देखी गई है परमात्मा का ज्ञान किसी अन्य कर्म का शेष भी नहीं है इसलिए वर्ण की जूह के विषय में जिस प्रकार फलश्रुति अर्थवाद है उस प्रकार उसके अर्थवाद होने की भी संभावना नहीं है इसके सिवा से का होना भी वेद से ही जाना जाता है और वह प्रतिशिध कर्म अनुष्ठेय भी नहीं होता तथा जो पुरुष क्रिया में प्रवृत्त है उसके लिए प्रतिशिध विषय के न करने से ही दूसरे प्रकार का कर्म अनुष्ठेय नहीं हो जाता क्योंकि वस्तुतः प्रतिषिध संबंधी विधि योजना तात्पर्य उनकी अकर्तव्यता तो का ज्ञान कराने में ही है यदि प्रतिषेध ज्ञान के संस्कार से युक्त किसी क्र्थ पुरुष के सामने अभक्ष्य और अभोज्यंज या अभिशस्त अन्न उपस्थित हो तो उसे जो यह भक्ष्य है यह भोज्य है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा वह उसकी भोजन संबंधिनी प्रतिषेधक ज्ञान स्मृति से बाधित हो जाएगा जिस प्रकार की मृग रचना के स्वरूप का ज्ञान अन्य प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि वह प्रवृत्ति जो विपरीत ज्ञान जनित थी अतः उसकी निवृत्ति ही हो जाती है उसके अभाव के लिए उसे फिर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता अतः प्रतिषेध विधियों का वस्तु के स्वरूप का ज्ञान कराने में ही है, उनमें पुरुष की व्यापारनिष्ठता निष्ठता की गंध भी नहीं है इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मा परमात्मादि के स्वरूप का ज्ञान कराने वाली विधियों का तात्पर्य केवल उतने में ही है तथा उसके ज्ञान के संस्कार से युक्त पुरुष को उससे विपरीत पदार्थों के ज्ञान के निमित्त भूत प्रवृत्तियों की अनर्थार्थकता का ज्ञान हो जाने से परमात्मादि के स्वरूप ज्ञान की स्मृति से स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय के बाधित हो जाने से प्रवृत्ति का अभाव ही हो जाता है पूर्व किंतु अनर्थार्थक वस्तुओं के स्वरूप ज्ञान की स्मृति से उनके भक्षि विषय स्वभाव सिद्ध विपरीत ज्ञान के अनिवृत्त हो जाने पर जैसे उनके भक्षणादि की अनर्थमयी प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है वैसे ही शास्त्र विहित वृत्ति का अभाव होना तो उचित नहीं है क्योंकि वह प्रतिषेध का विषय नहीं है सिद्धांती ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि विपरीत ज्ञान के कारण और अनर्थ के लिए होने से ये दोनों समान ही है जिस प्रकार कलंज भक्षण आदि की प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान के कारण और अनर्थ की हेतु होती है उसी प्रकार शास्त्र विहित प्रवृत्तियां भी है अतः जिसे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया है उसके दृष्टि में शास्त्र विहित वृत्तियां भी मिथ्या ज्ञान को हेतु और अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली होने में रंज के समान ही है इसलिए परमात्मा ज्ञान से उनके विपरीत ज्ञान के निवृत्ति हो जाने पर उनका भी अभाव होना उचित ही है पूर्व पक्ष माना वहाँ अभाव होना उचित है किंतु नित्य कर्मों का तो उचित नहीं है क्योंकि वे केवल शास्त्र है और किसी प्रकार के अनर्थ की भी प्राप्ति कराने वाले नहीं है ऐसा कहे तो यह बात नहीं है उनका विधान भी अविद्या और राग द्वेश दोषयुक्त पुरुषों के लिए ही है जिस प्रकार दर्शपूर्ण मासादी काम्य कर्मों का विधान स्वर्ग कामादि दोषयुक्त पुरुषों के लिए किया गया है उसी प्रकार सब प्रकार के अनर्थ के बीज विद्यादि और अनिष्ट निवृत्ति की द्वेष रूप दो तथा उन राग द्वेश से प्रेरित होकर समान रूप से प्रवृत्त होने वाले एवं इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा वाले पुरुषों के लिए नित्य कर्मों का विधान किया गया है वे केवल शास्त्र जनित ही नहीं है इसके सिवा अग्निहोत्र दर्श, और दर्शक का स्वतः कोई कमित्व या नित्यत्व का विवेक नहीं होता कर्ता को स्वर्ग के दोष से ही उनकी सकाम सिद्ध होती है इसी प्रकार जो अविद्यादि दोष से युक्त है और जिसे स्वभाव प्राप्त इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा है उसी के लिए नित्य कर्म है ऐसा मानना उचित ही है क्योंकि उसी के लिए उनका विधान है जिसे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है उसके लिए तो शांति का साधन करने के सिवा और कोई भी कर्म नहीं देखा जाता क्योंकि आत्मज्ञान तो कर्म के निमित्तभूत देवता आदि सब प्रकार के साधनों के विज्ञान की निवृत्तिकरण करके ही होता है और जिसके क्रिया कारका विज्ञान के निवृत्ति हो गई है उसकी कर्म में प्रवृत्ति होनी संभव नहीं है कारण क्रिया की प्रवृत्ति तो विशिष्ट क्रिया और साधना पूर्वक ही होती है जिसकी देश से अव अनवच्छिन्न अस्थूल और अद्वयादि स्वरूप ब्रह्म प्रत्यय में धारणा है उसे तो कर्म का कोई अवसर ही नहीं है पूर्व पक्ष भोजनादि प्रवृत्ति के अवसर के समान उसे कर्म का भी अवसर हो सकता है ऐसा कहे तो सिद्धांती नहीं क्योंकि भोजनादि में प्रवृत्त होने की आवश्यकता केवल अविद्यादि दोष के ही कारण होती हो ऐसा मानना उचित नहीं है इसके सिवा भोजनादि के समान नित्य कर्म का कभी किया जाए और कभी न किया जाए ऐसा अनियत होना भी संभव नहीं है भोजनादि कर्म केवल शुद्धादि दोष के कारण होते हैं इसलिए उनका तो अनियत होना संभव है क्योंकि काम्य विषयों की कामना के समान उन दोषों की उत्पत्ति और निवृत्ति अनियत है किंतु किस्त्र जनित कालादि की अपेक्षा वाले होने से नित्य कर्मों का अनियत होना नहीं बन सकता जिस प्रकार काम्य अग्निहोत्र को हो, शास्त्रवीत होने के कारण सायं काल प्रातः अपेक्षा है उसी प्रकार दोष निमित्त होने पर भी नित्य कर्मों को नियम की अपेक्षा है वहन नियम, आदि की प्रवृत्ति होने पर भिक्षाटन के, के समान हो सकता है। ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि नियम क्रिया रूप नहीं है और क्रिया प्रयोजक नहीं होती इसलिए वह भिक्षाटन आदि का नियम ज्ञान का विरोधी नहीं है अतः परमात्मा स्वरूप के संबंध रखने वाली विधि उससे विपरीत एवं ज्ञान करने वाली होने से अपनी सामर्थ्य से ही सब प्रकार का प्रकार से कर्म का प्रतिषेध करने वाली हो जाती है क्योंकि उसमें कर्म की प्रवृत्ति का अभाव वैसा ही है जैसा कि प्रतिषेध विषयक वाक्यों में अतः प्रतिषेध विधि के समान ही तत्वसी आदि शास्त्र का वस्तु प्रतिपादक और परक होना कर्म निषेध पर वाक का उदगान और उसका पापविद्ध होना श्लोक दूसरा उन देवताओं ने वाक से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो वाक ने बहुत अच्छा ऐसे कहकर उनके लिए उद्गान किया उसने जो वाणी में भोग रखा था भोग था, उसे देवताओं के लिए गान किया और जो शुभ भाषण करती थी उसे अपने लिए गाया तब असुरों ने जाना कि इस उद्गता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया यह वाक जो अननुरूप निषिध भाषण करती है वही वह पाप है वही वह पाप है उन देवताओं ने ऐसा निश्चय कर वाक वाक के देवता से कहा, तुम हमारे लिए यानी उद्गाता का कर्म करो उन्होंने अवगात्र कर्म को वाग देवता से ही संपन्न होने योग्य देखा और उसी देवता को मुझ असत से सत्य प्रति ले जा इस मंत्र जप मंत्र का भी अभिधेय जाना यहाँ भी उपासना और कर्म के कर्ता रूप से ही वागात है क्यों? क्योंकि और कर्म संबंधी सा, सारा व्यवहार उन्हीं मानव चेष्टा करता है, है इत्यादि श्रुति विस्तार पूर्वक उस व्यवहार की आत्म करतृकता आत्मा के द्वारा किए जाने का अभाव बदलावेगी यहाँ भी अध्याय की समाप्ति में त्रयम ही वा इदम नाम रूपम कर्म इस वाक्य द्वारा अव्याकृत आदि क्रिया कारक और फल समूह विद्या के ही विषय है इस प्रकार श्रुति उपसंहार करेगी तथा तो अव्याकृत से आगे जो नाम रूप और कर्म से रहित परमात्म सज्ञक विद्या का विषय है उसका नीति नीति इस वाक्य द्वारा परमात्मा इतर वस्तु का बाध करके अलग ही उपसंहार करेगी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 इस प्रकार कहे जाने पर वाक नहीं तथा तथास्तु ऐसे ही होगा ऐसे ही हो यह कहकर उन प्रार्थी देवताओं के लिए उद्गान किया इस उद्गान कर्म के द्वारा वाणी से देवताओं के लिए कौन सा कार्य विशेष संपन्न निष्पन्न हुआ सो बतलाते हैं वाणी के निमित्त भूत होने पर उसके भाषण आदि व्यापार द्वारा वाघ समूह समुदाय का जो उपकार होता है वही उसका कार्य विशेष है उन सबको वाणी के भाषण से होने वाला यह भोग भो, भोगों को तीन पवमानों में करके उसने शेष नौ स्तोत्रों में जो के संबंधी वाचनिक फल था वाचनिक फल था अर्थात वह जो कल्याण यानी सुंदर भाषण वर्णोच्चारण करती थी उसे अपने लिए अर्थात यह मेरे लिए ही हो इस प्रकार गाने किया वर्णों का जो ठीक ठीक उच्चारण है वही वाग्देव वाग देवत, वाग्देवता का असाधारण कर्म है अतः यल्याणम बदती इस वाक्य द्वारा उसी को विशेष रूप से बतलाया गया है तथा समस्त संघात का उपकार जो भाषण कार्य है वह यजमान संबंधी ही है तब कल्याण का मेरे से संबंध है इस प्रकार के अभिनिवेश का अवसर रूप वाग देवता का छिद्र देखकर उन असुरों ने जाना क्या जाना इस उद्गान कर्म द्वारा ये हमें अर्थात स्वाभाविक ज्ञान और कर्म को दबाकर उदगातारूप शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूप ज्योति से हमारा अतिगमन उल्लंघन करेंगे इस प्रकार जानकर उस उद्घाता के पास जाकर उन्होंने अपने अभिनय में अभिनव पाप से उसे विद्ध विद्धाल अर्थात संयुक्त कर दिया वह जो पाप पूर्व जन्मावस्थित प्रजापति की वाणी में डाला गया था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 फिर उन्होंने प्राण से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो तब प्राणे कर, उद्घाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे अतः उन्होंने उसके उस, समीप जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया यह जो अनुरूप सुंगता है वही वह पाप है वही यही वह पाप है श्लोक चौथा फिर उन्होंने चक्ष कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो तो चक्षु ने तथा उनके लिए उद्गान किया चक्षु में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है उसे अपने लिए गाया असुर कुमार हुआ कि इस उद्घाता के द्वारा देवगण हमारा करेंगे आतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे उत्पाप से वृद्ध किया यह जो अनुरूप देखता है वही वह पाप है यही वह है श्लोक पांच बार फिर उन्होंने श्रोत्र से कहा तुम हमारे लिए उद्घान करो तो श्रोतरा करो उनके लिए उद्घान किया श्रोत्र में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया और वह जो शुभ श्रवण करता है उसे अपने लिए गाय असुर ने जाना कि इस उद्घाटता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे अथा उसके पास जाकर उन्होंने उसे पाप से वृद्ध कर दिया यह जो उन श्रवण करता है वही वह पाप है वही यही वह पाप है श्लोक छठा फिर उन्होंने मन से कहा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 उनके विषय में यही निश्चय था कि क्रमशः परीक्षा किए जाने पर देवता कल्याण अपने से संबंध रखने की आसक्ति के कारण पाप का का संसर्ग हो जाने से उद्गीत कर्म का करने में समर्थ नहीं है अतः अशुद्ध और दूसरों में अव्यापक होने के कारण मुझको असत्य से की ओर ले जाओ इस मं जप मंत्र से अप्रकाश्य और अनुपास्य है इसी प्रकार प्रकार न कहे जाने जाने पर भी जाने भी भी शुभ और अशुभ दोनों के के कार्य देखे से अन्य देवगण समान ही इन्हें असुरों ने पाप से वेद की दिया है ऊपर जो कहा गया है कि पाप से वेद दिया है उसका यही तात्पर्य है कि पाप के द्वारा उन्हें संश्लिष्ट कर दिया यानी पाप से उनका संसर्ग कर दिया मुख्य प्राण का उद्गान उनका प्रद न होना तथा उसकी उपासना का फल बागा देवताओं की उपासना करने पर भी मृत्यु का अतिक्रमण करने में इसी को अपना सहायक न पाकर देवताओं ने क्रमशः श्लोक सात्वा फिर अपने मुख में रहने वाले प्राण से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर इस प्राण ने उनके लिए उदगान किया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 उसे द्वेश करने वाले भ्रात्रव्य सौतेले भाई का पराभव होता है तदनंतर ह हम यह अभिनय अंगुली आदि द्वारा प्रत्यक्ष संकेत प्रदर्शित करने के लिए है उन्होंने आसन्य में रहने वाले अर्थात स्थित तुम हमारे लिए लिए उद्गान करो तब तथास्तु अपनी शरण आए हुए देवताओं के लिए। उस मुख्य प्राण ने उद्गान किया इत्यादि सब प्रसंग पूर्वत समझना चाहिए असुरु ने जो दोष के संसर्ग से रहित था उस मुख्य प्राण को पाप से विद्ध करना चाह अपने अभिनिवेश रूप दोष के कारण बागादी में उसकी गति हो गई थी किंतु उसी अभ्यास की अनुवृत्ति से मुख्य प्राण के साथ संसर्ग करने को उद्यत होने पर वे नाश को प्राप्त हो गए विध्वस्त हो, हो गए इस विषय में दुष्टांत दिया जाता है दृष्टान जैसा कि वह दृष्टांत है में लोकमिपाषण को चूर्ण करने के लिए मिट्टी का ढिला उस अश्मा यानी पत्थर पर जाकर पहुंचकर अर्थात पत्थर को प्राप्त होकर स्वयं विध्वस्त चिन्ह हो जाता है उसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है वैसे ही वे असुरशे ध्वस्त होकर हो विश्व यानी गो प्राप्त होते हुए विनष्ट हो गए क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए असुरभाव का विनाश हो जाने से देवत्व के प्रति बंधभूत स्वाभाविक अभिनिवेश जनित पाप से वियोग हो जाने के कारण असंसार तो धर्मी मुख्य प्राण के आश्रय के प्रभाव से देवगण हो हो गए, वे क्या हो गए, सो जाता है, वे आगे जाने वाले अपने देव भाव को प्राप्त हो गए पहले भी वे अग्नि स्वरूप ही थे अपने स्वभाव जनित पाप से विज्ञान शक्ति के तिरस्कृत हो जाने से वे पिंड मात्र के अभिमान युक्त हो गए थे उस पाप का वियोग हो जाने से वे पिंडमात्र के अभिमान को त्याग कर शास्त्र समर्पित वाग आदि अभिमान से युक्त हो गए तथा उनके प्रतिपक्षी वे असुरगण पराभूत हो गए इस प्रकार पराभवन यहाँ अभवन क्रिया की अनुवृत्ति होती है वे पराभूत यानी विनष्ट हो गए जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्पना के अनुसार वर्णित भूतकालिक इस का रूप को देखकर उसी क्रम से देवताओं की परीक्षा कर उन्हें जनित पाप संसर्ग रूप दोष के कारण त्याग कर जो दोष का आश्रय नहीं है उस मुख्य प्राण को ही आत्माभाव से प्राप्त हो आध्यात्मिक पिंड मात्र से परिचिन्न वागा में आत्मत्व का अभिमान छोड़कर वागादी की अग्नियादी रूपता विषयक शास्त्र प्रकाशित विराट पिंडा भी मान, यानी वर्तमान प्रजापतिव को प्राप्त हुआ था उसी प्रकार यह वर्तमान यजमान भी उसी क्रम से प्रजापति रूप से स्थित होता है तथा इसके प्रजापतित्व का प्रतिपक्षीभूत पापरूपी द्वेष करने वाला भ्रातृव्य सौतेला भाई पराभव को प्राप्त होता है भरतादि के समान कोई कोई भ्रातृव्य द्वेश न करने वाला भी होता है किंतु जो इंद्रियों के विषयों की आसक्ति से होने वाला पापरूप भ्रातृव्य है वह द्वेष्टा ही होता है कारण वह आत्मा के परमार्थिक स्वरूप के तिरस्कार का हेतु होता है प्राण का संग होने पर मृत पिंड के समान पराभूत नष्ट हो जाता है यह फल इसको मिलता है इस पर श्रुति कहती है जो ऐसा जानता है अर्थात पूर्व यजमान के समान जो उपयुक्त प्राण को आत्मा स्वरूप से जानता है मुख्य प्राण का आंगीरस हल्का उपसंहार कर अब श्रुति आख्यायिका के ही रूप का आश्रय करके कहती है वागादि अन्य सब प्राणों को छोड़कर मुख्य प्राण का ही आत्मभाव से क्यों आश्रय लेना चाहिए उसकी उपपत्ति बतलाने के लिए अर्थात क्योंकि यह मुख्य प्राण वाघादि और पिंडादि का साधारण आत्मा है इसलिए यही आत्मभाव से आश्रयितव्य है इस अर्थ को आख्यायिका से दिखलाते हुए श्रुति कहती है श्लोकाठवा वे बोले जिसने हमें इस प्रकार आसक्त देवभाव को प्राप्त किया है वह कहाँ है उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि यह मुख्य के भीतर है अतः यह है, क्योंकि यह अंगो का रस है मुख्य प्राण के द्वारा देवस्वरूप को प्राप्त कराए हुए वे प्रजापति के अलावस्थित प्राण कहने लगे क्या कहने लगे सब बतलाते हैं यह विचर्क अर्थ में है अर्थात भला वह कहा किसमें रहता है कौन जिसने हमें इस प्रकार असक्त संजित किया अर्थात आत्मभाव से देवत्व को प्राप्त कराया है लोक में किसी के द्वारा उपकृत होने वाले लोग उस उपकारी का स्मरण किया ही करते हैं इस प्रकार लोकवत स्मरण विचार करते हुए उन्होंने उसे भूत और इंद्रियों के संघात रूप अपने शरीर में ही उपलब्ध किया इस प्रकार उपलब्ध किया यह के भीतर है अर्थात मुख में जो आकाश है, उसी में यह प्रत्यक्ष विद्यमान है सभी लोग विचार कर निश्चय करते हैं उसी प्रकार देवों ने भी किया क्योंकि देवताओं ने इसे वागादी रूप से किसी विशेष का आश्रय न करके अंतराकाश में ही उपलब्ध किया था इसलिए वह प्राण अयास्य है तथा किसी विशेष इंद्रिय का आश्रय न करने के कारण उसने इंद्रियों को से से संयुक्त किया इसी से वह भूत और इंद्रियो का अंग आत्मा है वह अंग रस क्यों है क्योंकि यह कार्य करण रूप अंगों का रस सार अर्थात आत्मा है ऐसा प्रसिद्ध है किंतु इसका अंगरसत्व क्यों है क्योंकि इसके चले जाने पर शरीर सूख जाता है ऐसा हम आगे कहेंगे इस प्रकार क्योंकि यह अंग विशेष के आश्रित न होने के कारण, कारण भूत और इंद्रिय का साधारण आत्मा है और विशुद्ध भी है इसलिए बागादी को छोड़कर प्राण ही का आत्मभाव से आश्रय लेना चाहिए यह इसका इस वाक्य का तात्पर्य है आत्मा को ही आत्मा स्वरूप से जानना चाहिए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 भाग समाप्त